और अभी एक सवाल हमारे पास में आया है बिलासपुर से कमलेश जी का कमलेश जी पूछते हैं क्या वाकई धरती 20-30 सालों में नष्ट हो जाएगी यदि मानव समझदार नहीं हुआ तो कमलेश जी आपका प्रश्न तो काफ़ी गंभीर है खुशनुमा संडे है लेकिन अभी प्रश्न तो काफ़ी गंभीर बनाता है आदमी को इस पर जो भी मत हैं उसको ठीक से हम लोग समझ सकते हैं दो तीन बातों को हम ध्यान दे सकते हैं कि एक तो सिद्धांत क्या है देखिए अगर थोड़ा सा आपने कभी आ, पीछे का अध्ययन किया हो तो आपको पता चलेगा कि कोई भी प्रजातियां जो अपनी उपयोगिताओं को साबित नहीं कर पाई वो धरती में से एक्सटेंड हो गई है ना तो कई तरह के जीव जंतु तो आए और वो अपनी परंपरा को नहीं बना पाए तो वो एक्सटेंड हो गए उपयोगिता को साबित करने का मतलब ये है कि परंपरा को बनाकर रखना तो ऐसे तमाम जीव जंतु का है ना अध्ययन किया जाता है किए ही गया है या और भी परमाणु का अध्ययन किया जाता है जो जिसका परंपरा नहीं बना वो एक्सटेंड हो गया तो मानव भी देखिए अब तक जो भी जैसे भी हम जिए हैं चाहे ईश्वर के नाम पर जिए चाहे भौतिकता के नाम पर जिए तो इन सब में लड़ते झगड़ते हम रहे हैं आज तक हमारे में कोई परम्परा का स्वरूप बना नहीं है तो एक तो ये सिद्धांत बनता है कि यदि हम जल्दी जल्दी परंपरा को पहचानते नहीं है तो हो सकता है कि हम लोग भी एक्सटेंट होंगे ये एक टेक्निकल बात है उत्तर दूसरा उत्तर आता है प्रैक्टिकल मुद्दों के साथ प्रैक्टिकल मुद्दों पर तो अब यही बात है कि आप और हम लोग इसको बहुत ठीक से नहीं बता पाएंगे अब हमको सहारा लेना पड़ेगा जो भौतिकवादी लोग हैं विज्ञानी लोग हैं उनके उनके उनके आंकलन को हमको ठीक से देखना पड़ेगा पिछले पच्चीस पचास साल में पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग अलग अलग तरीके से है ना बातें कही जा रही हैं उसमें ये निकल के आया कि वो सब आज तक एकमत नहीं हो पाए किसी दूसरे मुद्दे पर लेकिन इस मुद्दे पर तो एकमत हो चुके हैं कि धरती ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं अभी पिछले साल की बात है देश के मतलब दुनिया के करीब करीब पंद्रह वैज्ञानिकों ने मिलकर एक चिट्ठी आम जनता के लिए जारी करी उसको आप इंटरनेट पर ढूंढिए देखिएगा उसमें क्या इंडिकेशन बताए जा रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि कोई भी सिस्टम जो है धरती एक अपने आप में एक सिस्टम, एक सिस्टमेटिक चीज़ है उसका एक अपना संतुलन है उसकी अपनी एक कार्य गति है उसका एक अपना ऊर्जा का नियोजन है वो सारा एक व्यवस्थित है वो संतुलन जैसे एक बिल्डिंग होता है वो बिल्डिंग एक संतुलन के साथ ही खड़ा रहता है आप उसको कोई दीवार तोड़ते जाते हो तोड़ते जाते हो आपको लगता है देखो ये तो गिर नहीं रही है, है ना लेकिन वो अगले कौन से सेकंड में गिरेगी ये आपको पता नहीं होता है तो बैलेंसिंग का मतलब ये है कि एक सेकंड के पहले कुछ और है एक सेकंड के बाद पूरा बैलेंस होके कुछ और हो जाता है है ना तो उसका अध्ययन हम कर चुके हैं पूरी मान्य जाति उसका अध्ययन कर चुकी है कि तमाम वो चीज़ें हम लोग अभी है ना पीछे जो 1500 वैज्ञानिकों ने मैंने बताया ना उसको आप देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि कई सारे अब एविडेंस मिल रहे हैं जिसमें कि अगर हम बहुत जल्दी से ठीक नहीं होते हैं और ये जो घातक जो काम हम कर रहे हैं अगर और अभी तो उसकी स्पीड को बढ़ा के रखा हमने अगर इस प्रकार से बढ़ती रहती है तो निश्चित रूप से हमें तो इसमें कोई डाउट नहीं लगता है कि हाँ दस साल हो या पंद्रह साल हो या पच्चीस साल हो या चालीस साल हो इस साल की संख्या करने से आंकलन करने से कोई फायदा नहीं है, हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी जिंदगी निकल जाएगी कि निकल जाएगी तो उतना आश्रय नहीं है क्योंकि आप आप तो उससे अधिक के लिए सोचते हो अपने मित्रों के लिए सोचते हो अपने अगली पीढ़ी के लिए सोचते हो तो सदा सदा कैसे जिए इस पर सोचने की बात है जी और इसी के साथ हम ऑडियंस को एक और चीज़ बताना चाहेंगे जो हमें सुन रहे हैं अभी 30 से ज़्यादा लोग रेडियो पे ऑनलाइन हैं राइट नाउ अभी चेक किया गया तो और कई लोग फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं फेसबुक पे हमारे पेज पे जो ब्रॉडकास्ट चल रहा है इसका फेसबुक पे अगले वीक से इसकी क्वालिटी और बढ़ने के हमने तैयारी कर ली है तो और अच्छे तरीके से आप लोग सुन पाया करेंगे अगले हफ्ते हमें Uh, सवाल कई लोगों के पास हमारे पास जो आए हैं क्योंकि और हमारा जो सेशन रहता है वो <coughs> 8:30 तक का ही है इसलिए अगर ऐसा कुछ सवाल बचता है एट थर्टी तो अच्छा अगर ऐसा कोई सवाल हमारे पास बचता है जो हमें सेशन में अगर नहीं ले पाते हैं तो उनके जवाब या तो टेक्स्ट फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में जिसमें भी पॉसिबल होंगे लेकर uh, हम फेसबुक uh, पेज पे डालेंगे तो इसलिए जो लोग हमसे अभी नहीं जुड़े हुए हैं क्योंकि रेडियो सेशन तो संडे टू संडे होगा अगर कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं इस सेशन में नहीं लिए जा पाते हैं इस वीक के तो उन्हें फेसबुक पेज पे किसी भी मीडियम से पोस्ट किया जाएगा तो इसलिए पेज पे जुड़े रहें ऑलमोस्ट थाउजेंड लाइक्स वी आर गोइंग टू टच दिस वीक एंड जवाब तो कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे आप लोगों को